तो नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ दिल्ली से डॉक्टर आए हुए हैं उनसे बातें करेंगे डॉक्टर राजीव रंजन जी हैं और डॉक्टर प्रभा रंजन जी हमारे साथ में आज के इस शो में है दिल्ली से पधारे हुए हैं और अपना पूरा समय जो है लोगों की सेवा में दे रहे हैं आज यहाँ पर विशेष ग्लोबल सबमीट जो एक विशेष कॉन्फ्रेंस हो रहा है जिसमें विषय लिया गया है अध्यात्म विज्ञान और पर्यावरण इन तीनों चीज़ों से कैसे हम देश को समृद्ध बना सकते हैं लोगों को समृद्ध बना सकते हैं इस विषय पर चर्चा मंथन हो रहा है तो इस विषय को सुनने के लिए समझने के लिए और साथ में अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए डॉक्टर राजीव रंजन एंड डॉक्टर प्रभा रंजन जी हमारे साथ हैं और मैं चाहूंगा कि आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ डॉक्टर प्रभा रंजन और डॉक्टर राजीव रंजन है तो आपका बहुत बहुत स्वागत है शुक्रिया शुक्रिया मधुबन सुनने वाले सभी को मेरा नमस्कार नमस्कार तो राजीव जी मैं ये जानना चाहूँगा कि आप अपने बारे में हमारे सभी श्रोताओं को बताइए हाँ मैं डॉक्टर राजीव रंजन मैं दिल्ली में रहता हूँ और मैं जुड़ा हुआ हूँ ई एस आई कॉरपोरेशन में मैं वहाँ पे पैथोलॉजिस्ट हूँ और हम लोग यहाँ पर आए हुए थे काफ़ी चर्चाएँ सुनी है जो हमारा कॉन्फ्रेंस है जी जी जी एस्परिटी science and environment मतलब mm -hmm. ये जो concept है ये कॉन्सेप्ट इंटायरली बड़ा एट्रैक्टिव कॉन् कॉन्सेप्ट है <laughs> it's इंक्लूड science environment cleanliness uh, solar energy काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर आकर के काफ़ी एक अच्छा इन्वामेंट भाइब्रेशन एक बड़ा अच्छे तरीके का अनुभव किया हम लोगों ने <laughs> कि यहाँ पे आप रहते हुए जैसे ही आप कैंपस में आते हो बड़ी अजीब सी शांति सी एक सुकून सा एहसास है <laughs> और मैंने देखा बड़ा रिमार्केबल कि इतने लोगों का खाने का अरेंजमेंट सोलर पैनल से मतलब आप अध्यात्म का बात करते हो मतलब आप पीछे जा रहे हो बैकवर्ड लेकिन आप अध्यात्म योग सब जोड़ते हुए आप उन चीज़ों को कितने आगे भी ले जा रहे हो आप जोड़ रहे हो साइंस प्लस अध्यात्म इन्वायरमेंट की इतनी चिंता है बहुत बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट लगे हैं जी राजीव जी बहुत अच्छी बात आपने बताया आप यहाँ आकर जो है अच्छा फील कर रहे हैं एक तरफ अध्यात्म सुनने के बाद लगता है कि कहीं पुरानी चीज़ों के बारे में बात करें लेकिन फिर से नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए बड़ी अच्छी कम्बिनेशन है नई टेक्नोलॉजी और अध्यात्म सारे चीजें ये बहुत अच्छी बात आपने बताया जो आपके नज़र में आया है तो आइए डॉक्टर प्रभाव रंजन जी से बात करते हैं स्वागत है आपका सुक्रिया और मधुबन सुनने वालों सबको मेरा नमस्कार जी प्रभा जी मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में अपने परिवार के बारे में माता पिता के बारे में बताइए मैं अपने परिवार में सबसे छोटी हूँ और बचपन से ही आ, सेवा भावना थी डॉक्टर बनना चाहती थी तो अच्छा। अपने परिवार की पहली डॉक्टर अपने खानदान की पहली लेडी डॉक्टर हूँ और बचपन से ही ऐसा हुआ कि मेरे फादर कम्युनिस्ट पार्टी में थे तो हमारा थोड़ा सा बिल्कुल धार्मिक तरीके से पूजा पाठ का माहौल नहीं रहा <laughs> लेकिन हम लोग किसी न किसी तरीके से भगवान और एक उसकी अदृश्य शक्ति को ज़रूर मानते रहे <laughs> और फिर हम लोग हसबैंड दो, वाइफ दोनों डॉक्टर हो गए हमारी लाइफ इतनी बिजी हो गई फिर हमारे दो बच्चे हुए तो उनको एक एक इस तरीके का एक धार्मिक चीज़ों का स्पिरिचुअल चीज़ों का एक्सपोजर हमें लगा कि कम हो रहा है और इसी वजह से मैंने पिछले तीन सालों से इनको ब्रह्मा कुमारीज़ के जो भी सेशन हमारे वहाँ दिल्ली में हुआ करते थे दो तो समर वैकेशन में दोनों बच्चे को अटेंड कराना शुरू किया और तभी से मुझे भी एक इच्छा थी कि मैं कभी माउंट आबू आऊँ जो डॉक्टर्स के लिए स्पेशली जो होते हैं प्रोग्राम उसमें आना चाहती थी लेकिन ये अवसर मिला जी ग्लोब इंटरनेशनल लेवल का फिर हम लोग यहाँ आए और जैसा सोचा था वो हमको अचीव हुआ और हम बहुत खुश हैं बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा <laughs> जी डॉक्टर प्रभा जी बहुत अच्छी बात आपने बताया और कई बार चीजें होती है कि हम लोग जिस तरह से सोचते हैं और जब तक चीज़ों को प्रैक्टिकल में देखते नहीं है उनका अनुभव नहीं करते तब तक हमें एक थोड़ा सा असंतुष्टि रहती हैं लेकिन जब उस जगह पर पहुंच जाते हैं उन चीज़ों को देखते हैं तो एक असंतोष जो हमारे मन में आ जाता है और खुशी होती है बिल्कुल आप लोगों को हो रहा है तो आइए आगे, आगे बढ़ते हुए मैं फिर से आप सभी को राजीव जी से जुड़ना चाहूँगा राजीव जी जैसे कि आप डॉक्टरी पेशे में हैं तो आपके प्रोफेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं किस टाइप की स्पेशलिटी आपकी हैं किस आपने मास्टरी की है थोड़ा सा बताइए हाँ जो हमारा विभाग है जो आम बोलचाल चाल के भाषा में नॉर्मल जो पॉपुलेशन है वो लोग बोलते हैं जांच, खून <laughs> की जांच, पेशाब की जांच, पखाने की जांच मतलब लेबोरेटरी तो और आज के मॉडर्न मेडिसिन में हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन तो कोई भी क्लीनिशियन होते हैं सर्जन हो फिजिशियन हो कोई भी हो तो बिना लेबोरेट्री से जुड़े हुए बिना जाँच के वो आज के ज़माने में एक कदम भी आगे नहीं रखते हैं जी जी। उनको उनका जो भी डायग्नोसिस वो जो भी क्लिनिकल सेंस से डायग्नोसिस होती है वो हमसे कंफर्म करेंगे कोरिलेट <laughs> करेंगे कि मैंने जो सोचा वो लैब वाले ने सही बताया कोरिलेट किया फिर आगे बढ़ती है तो एविडेंस मेडिसिन में आज के ज़माने में लेबोरेटरी काफ़ी अहम भूमिका है हमारे यहाँ सारे तरह के जाँचें होती हैं जी जी अच्छा एक और बात पूछना चाहूँगा वैसे दुनिया में बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, लेकिन फिर भी कई लोग बोलते हैं कि जांचिंग में बहुत पैसा जाता है और कई बार मुश्किलें आती हैं और क्या कभी कभी ठीक से नहीं होता ऐसा भी कई लोग बोलते हैं फिर दूसरी जगह भी एक लैब ठीक से जाँच नहीं हो रहा दूसरी जगह जाते हैं तो ऐसी भी चीज़ें आती है तो इसके लिए आप क्या बताना चाहेंगे हाँ देखिए कभी कभी ऐसी घटनाएँ होती हैं ये कॉमन नहीं होती हैं लेकिन है कुछ आप दो परसेंट चार परसेंट मान लो हर एक समाज में हर एक तरह के लोग होते हैं वैसे ही डायग्नोस्टिक सेंटर या कोई भी लैब एक तो टेक्निकल एरर्स होते हैं कुछ मैकेनाइज है मैक्सिमम टेस्ट आजकल मेकेनाइज होते हैं कभी मशीन के एरर से कोई प्रॉब्लम आ गई मशीन को अच्छे से देखा नहीं गया नहीं। और वो रिपोर्ट आउट हो गई तो आपको डिस्प्यूट हो सकती है वहाँ पर कुछ तो लैब्स ऐसे भी आजकल सुनने में आते हैं की जांच नहीं किया और उन्होंने रिपोर्ट दे दिया तो ये अलग अलग तरह की बातें हैं लेकिन यूजअली आमतौर पर ऐसा नहीं होता है हाँ जहाँ तक कुछ टेस्टें कॉस्टली हैं हमारे देश में उसका कारण है कि हर चीज़ का जो उत्पादन है जांच का जो भी केमिकल रिएजेंट या जो भी आता है नहीं। नहीं। हमारे कंट्री में सारे कुछ मैनुफेक्चर नहीं है नहीं। नहीं। तो इम्पोर्ट करने पड़ते हैं बहुत सारे उसके जो उस में कंटेंट्स जो लगेंगे रियजेंट केमिकल्स इस वजह से कुछ टेस्ट महंगे हैं अच्छा बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी कहीं ना कहीं ये चीजें सही भी लग रही हैं क्योंकि हर व्यक्ति का अपना नेचर है और टेक्निकल जैसे कि आपने कहा एरर होती है कुछ चीजें जो हमारे बाद में समझ में आ जाता है और कई बार चीजें जो है हम भी प्रिडिक्ट करते हैं और कुछ चीजें जो है वो सामने आती लेकिन सब जगह ऐसा नहीं होता और जी कुछ अच्छी भी चीज़ें होती हैं कई लोग उन चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से जीनली काम करते रहते हैं तो उससे हमको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है तो आइए आगे बढ़ते हैं और मैं, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जी मैं जनरल पॉपुलेशन पो, के लिए जी जी, जी कि आप अच्छाइयाँ देखें अच्छाइयाँ देखें समाज में सोसाइटी में डॉक्टर्स की भी अच्छाइयाँ देखें करते हैं मैंने बोला कुछ लोग या कुछ लैब जिनमिनली या बहुत मैथडिकली नहीं काम किया अपना उन्होंने जो उन्हें करना चाहिए था थोड़ा उतना सिंसियरिटी से नहीं किया और रिपोर्ट दे दिया तो एक आध कभी गलती होते है लेकिन मैक्समम में मरीजों को फ़ायदा होता है टेस्टें जिनमिन आती हैं कभी एक दो होता है तो इसलिए डॉक्टर्स भी बोलते हैं आप रिपीट करा लो कि री चेक या रिकनफर्म करने के लिए और आने वाले समय में किस तरह के कुछ बदलाव होने वाला है इस जैसे कि लैब टेक्नीशियन में या फिर आपके जिस पेशेंट में किस तरह के बदलाव आने वाले हैं या क्या फ्यूचर में कुछ नई चीज़ें आ रही हैं जहाँ तक बदलाव का सवाल है तो जिस तरह से पूरे साइंस और पूरे टेक्नोलॉजी हर कुछ डिजिटल और वो तो हमारा मेडिकल साइंस भी ऑलरेडी बहुत आगे निकल चुका है डिजिटलाइजेशन या, या पे मेकनाइजेशन कहें सारी चीज़ें जो पहले मैनुअल हुआ करती थी mm -hmm. सपोज़ करो हम लोग कोई शुगर की एक जांच करनी होती थी तो मैं एक घंटे लगते थे mm -hmm. आज हमारे पास अगर शुगर किसी को जांच करना है तो मैं पाँच मिनट में शुगर की जांच की रिपोर्ट दे सकता हूँ मशीन से <laughs> तो और कॉस्ट इफेक्टिव भी है कॉस्ट पहले ज़्यादा होते थे, थे अब बल्क में होते हैं ज़्यादा होते हैं तो कॉस्ट भी और आने वाले दिनों में अभी भी बढ़ रहा है जो भी जाँचें हैं बहुत हर दिन नई नई जांच आते रहती है रिसर्च होते रहते हैं और अब मोलिकुलर लेबल पर बातें अब ज़्यादा होती हैं <laughs> जैसे आप मान लिया कोई डी से रिलेटेड कोई अनुवांशिक रोग हो रहा है उसकी जांच करने के लिए कैंसर है जो कितने से कितने जल्दी हम डिटेक्ट कर सकें इस तरह की जांचें डेवलप हो रही हैं और काफ़ी सारे आ भी गई है जी राजीव जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपने बारे में बताने के लिए और जिस तरह से जांच की दुनिया में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आते जा रहा है जैसे कि आपने एग्ज़ाम्पल के तौर पे मधुमेह के बारे में बताया और उसमें पहले बहुत मुश्किलें आती थी पैसा भी ज़्यादा लगता था टाइम भी लगता था आज वो चीज़ें जो है पैसा भी कम लग रहा है और टाइम भी कम लग रहा है और हमें पता भी चल रहा है तो इस तरह की हर चीज़ में कुछ ना कुछ नया इन्वेंशन हर जगह होता रहता है और आने वाले समय में ये चीज़ें जो है कम टाइम में और कम पैसे में आपको जो है बहुत सारी जांचें करने को मिलेगा तो आइए अब बहुत समय हो गया है एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद फिर डॉक्टर प्रभा रंजन जी से बातें करेंगे आप सुना है रेडियो मोदन 90.4 एफएम सुनते रहो मस्कर आते रहो मैं हूं विश्व आप सुन रहे हैं इंडिया मधुबन नाइन सुनते रहो मुस्कुराते रहो ओम मेरे मान भी जाओ कहना मेरे प्यार का अरे हल्का हल्का सुर्ख लबों पे नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और आज के हमारे खास मेहमान डॉक्टर राजीव जी डॉक्टर प्रभा जी हमारे साथ हैं तो आइए मैं सीधे आपको जोड़ना चाहूंगा डॉक्टर प्रभा रंजन जी से जी फिर से एक बार आपका स्वागत है मैं चाहूँगा कि जैसे आप गायनोकोलॉजिस्ट हैं और विशेष रूप से महिलाओं को आप देखते हैं महिलाओं की जो भी चीज़ें हैं या जो भी उनको तकलीफ़ होती है उसमें आप बहुत ही अच्छी तरह से उनकी सेवा में उपस्थित रहते हैं तो मैं चाहूँगा कि हमारे राजस्थान में ख़ास हमारा जो आबरूड है इस बेल्ट में पहाड़ी इलाके में लोग ज़्यादा रहते हैं और महिलाएँ जो हैं काम भी करती हैं बाहर भी काम करती हैं खेती का भी काम करती हैं तो इनको और बहुत देखा गया कि आयरन डेफिशेंसी भी काफ़ी है यहाँ पर कई बार जो है आ, सरकारी योजनाओं के भी लाभ बहुत कम मिलते हैं इनको क्योंकि पहाड़ी इलाक़े में वहाँ तक इनकी रीच या वो लोग शहर से जल्दी जुड़ नहीं पाते हैं तो इस वजह से भी दिक्कतें आती हैं तो मैं चाहूँगा कि उनके हेल्थ के लिए आप कुछ टिप्स और कुछ अच्छी बातें ज़रूर बताइए <laughs> ऐसे तो जैसे ये पहाड़ी इलाके या फिर जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए भी सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं हैं जैसे मान लो ये पहाड़ी एरिया का आप उदाहरण दे रहे हो इन, इन तक सर्विसेज पहुंच नहीं पा रही हैं तो थोड़ी सी अवेयरनेस की ज़रूरत है जिससे कि वो महिलाएं जो ऐसे एरिया की हैं इन चीज़ों को आ, आ, अपने लिए यूज़ कर सकें जैसे कि अभी एक जननी शिशु सुरक्षा योजना है नहीं। नहीं। इसके तहत एम्बुलेंस की भी फैसिलिटी है इसमें ये जानकारी अगर उस महिला को हो तो एक नंबर मिलता है पूरे देश में ये है उस नंबर पर अगर वो कॉल करती हैं तो एम्बुलेंस उनको घर से हॉस्पिटल तक लाएगा हॉस्पिटल से घर तक ले जाएगा और पूरे नौ महीने तक उनका पूरा केयर होता है फ्री चेकअप होता है <laughs> अगर वो भर्ती होती हैं तो उनके इलाज का पूरा खर्च उनके खाने पीने का खर्च उनकी दवाइयों का खर्च और इवन अगर उनको खून चढ़ाने की भी जरूरत पड़ती है वो सब कुछ मुफ्त है और डिलीवरी के बाद उनको घर तक भी उसी एम्बुलेंस से पहुंचाया जाता है ये जननी सुरक्षा योजना है इसी तरह अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर महीने की 9 तारीख को वो सारे सरकारी अस्पताल हों या प्राइवेट हॉस्पिटल हों उस 9 तारीख को वो महिला किसी भी हॉस्पिटल में चली जाए उस दिन उसका मुफ्त इलाज होगा तो अगर वो एक बार भी महीने में नौ के नौ तारीख को भी टारगेट में रख लेती हैं तो उस दिन वो अगर किसी भी हॉस्पिटल पहुंच जाती हैं तो कम से कम उस दिन वो सेवाएं वो सारी बातें वो समझ सकती हैं योजनाओं के बारे में समझ सकती हैं दवाइयां अपनी लेकर आ सकती हैं और अपने लिए कुछ कर सकती हैं लेकिन अगर मान लीजिए कि वो बिल्कुल ही घर से नहीं निकल सकती किसी भी स्वास्थ्य सेवा का लाभ नहीं ले सकती तो घर पर भी अपनी देखभाल कर सकती हैं जैसे कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान वो अगर किसी अच्छी खाते पीते परिवार की हो या फिर गरीब परिवार की हो आयरन की ज़रूरत बढ़ जाती है और हमारा जो भारतीय खाना पीना है उसमें जो हम खाते जैसे चावल रोटी ये सब चीज़ें ज़्यादा लेते हैं तो इसकी वजह से जो आयरन अपने आप शरीर में जाना चाहिए वो कम हो जाता है तो इन सब चीज़ों को काटने के लिए जैसे खाने में गुड़ का सेवन ज़्यादा करें सीताफल का सेवन ज़्यादा करें या फिर नींबू पानी शिकंजी हर खाने के बाद अगर एक एक गिलास नींबू पानी शिकंजी पीते हैं हु. चना गुड़ अंकुरी अंकुरित चना दाल अगर ये अवेलेबल किसी भी तरह का जितने भी आ, जो अनाज होते हैं हु. उनको अगर वो और दाल अंकुर अंकुरित कर, कर खाते हैं तो उसमें विटामिन सी मिलता है आयरन की मात्रा कैल्शियम की मात्रा होती है जो प्रेग्नेंसी में बहुत सहायक होती है प्लस अगर वो थोड़ा सा ये समझ लें कि मैं जितना रोज़ खाती हूँ उससे मुझे एक खाना एक्स्ट्रा खाना है अपने लिए और अपने होने वाले बच्चे के लिए तो ये भी बहुत उनके लिए सही रहेगा कि मैं रोज़ जितना खा रही हूँ उससे एक खाना मैं एक्स्ट्रा खाऊं और दिन में दो घंटे सोऊँ रात को आठ घंटे सोऊँ तो ये इससे माँ और बच्चे को दोनों को फ़ायदा पहुँचेगा और इंडिया में क्या है ये जो आप बता रहे थे जैसे कि आर एन डिफिशेंसी इसके इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि ये जो कीड़े की प्रॉब्लम होती है जो पेट में कीड़े होते अच्छा हैं वो आयरन के ऑब्जॉर्बशन को रोकते भी हैं प्लस खून का रिसाव करते रहते हैं धीरे धीरे तो अगर पाँचवें महीने के बाद वो कभी भी एक बार भी हेल्थ वर्कर या किसी से भी डीवॉर्मिंग करा लें कीड़े मारने की एक दवा की सिर्फ एक टेबलेट लेनी होती है अगर वो ले लें या फिर प्रेगनेंसी से पहले लाइक कभी भी उनको जब भी मौका मिले अगर वो एक बीच बीच में दो महीने चार महीने में एक एक टेबलेट ले लें तो ये भी उनके लिए बहुत सही रहेगा इससे उनके शरीर में खून की मात्रा बनती रहेगी हम्म हम्म हम्म डॉक्टर प्रभा रंजन जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और हमारे श्रोता अगर सुन रहे खास महिला श्रोता अगर सुन रहे तो आपको जिस तरह से डॉक्टर प्रभा जी ने बताया वैसे आप थोड़ा सा नॉर्मली अपनी सिचुएशन को देख आप इन चीज़ों को कर सकते हैं और छोड़ा खाने की मात्रा पे आप अगर ध्यान देते हैं तो भी अंकुरित अनाज का उपयोग उपयोग करते हैं तो भी आपको पूरे विटामिन्स मिलते हैं और अगर प्रेग्नेंट हैं आप गर्भवधारण कर लिए हैं तो उस समय आपको एक्स्ट्रा एक मिल खाना है ये आपको ध्यान में रखना है तो इससे भी काफ़ी चीज़ें जो है बदलाव में आ सकता है और साथ ही साथ एक और बात है कि जैसे हम लोग अपने जीवन में कुछ चीज़ों को हम सोचते हैं कि मेरा हेल्थ अच्छा हो तो अगर ऐसा सोचते हैं तो ये भी अच्छी बात है कि 9 तारीख के दिन सभी जांच फ्री होती हैं तो आप 9 तारीख एक याद रखिए और हर महीने के 9 तारीख को भी आप किसी हॉस्पिटल में पहुँचते हैं तो वहाँ पर आपको फ्री प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत ये पूरे हस, देश में चलाई जा रही कार्यक्रम की शुरुआत की गई है तो ये इसका लाभ आप ले सकते हैं और इसके ज़रिए आपको बहुत सारी और चीज़ें पता चल जाएगा तो इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा आप अगर रेडियो के माध्यम से सुन रहे हैं तो आप इसे मैं चाहूँगा कि दूसरे लोगों को भी ये बातें बताइए ताकि उनका जीवन अच्छा बन सके बेहतर बन सके और स्वस्थ जीवन जी सके तो चलिए आगे बढ़ते हुए फिर से मैं एक बार आपको राजीव जी से जोड़ना चाहूँगा राजीव जी, जी।, जी मैं चाहूँगा कि हमारे सभी राजस्थान में और गुजरात में आपको सुन रहे हैं और नेट के माध्यम से काफ़ी लोग सुन रहे हैं तो उन सभी के लिए एक मैसेज के तौर पर आप क्या बताना चाहेंगे मैं आज के दिन पर तो कहना चाहूँगा अपना जीने का एक अंदाज बनाइए स्वस्थ रहिए स्परे और आध्यात्मिक की ओर बढ़िए जो हमारा भारत का मूल मंत्र है आध्यात्म के साथ विकास आध्यात्म के साथ विकास कीजिए स्वस्थ रहिए खुद के लिए और दुनिया के लिए और अपने समाज के लिए अच्छा काम कीजिए स्वस्थ रहिए डॉक्टर <laughs> रंजन जी बहुत ही अच्छी बात आपने राजीव जी बहुत अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हम सभी को स्वस्थ रहना है और मस्त रहना है और हमारा भारत का मूल जो है अध्यात्म उसे समझने की ज़रूरत है इन सभी चीज़ों के लिए तो बहुत ही अच्छा मैसेज दिया और फिर से प्रभा जी आप भी एक मैसेज हमारे सभी श्रोताओं को कीजिए मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे ये ब्रह्म कुमारी संस्था है ये ऑलरेडी एक दिव्य माता दिव्य शिशु का प्रोग्राम चलाती है <laughs> जिसे कि पेट में जब गर्भ में जब बच्चा है तभी वो इस आध्यात्मिकता की बात को समझे माँ उस वक्त अच्छा समझे बच्चा उस वक्त अच्छा सोचता हुआ निकले <laughs> तो वो गर्भा गर्भावस्था के दौरान ही उस बच्चे के माइंड को एक अच्छी चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं तो इस तरीके से ये संस्था पहले से ही काम कर रही है मैं अपने तरफ से ये कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ाएँ सरकारी योजनाओं का लाभ लें दो बच्चों के बीच में तीन साल का अंतर रखें बेटी बढ़ाओ आ, बेटी, बेटी पढ़ाओ बचा। बेटी बचाओ या चल रहा है इस पे थोड़ा सा अपना करें और घर के काम के साथ बच्चों को देखने के साथ हर गर्भवती महिला की खुद के प्रति भी एक जिम्मेदारी है कि वो खुद को स्वस्थ रखें खुद मजबूत रहेंगी तो बच्चों को भी मजबूत रखेंगी और ख़ुद पर उनका ध्यान देना बहुत जरूरी है तो सबके ध्यान रखते हुए खुद भी अपने पर भी ध्यान बाकी महिलाएं भी अपने जो स्त्री संबंधित बीमारियां हैं जैसे अगर माहवारी की ही दिक्कत है या किसी भी तरीके की दिक्कत है तो उसको लेकर चुपचाप बैठा ना घर पर स्वास्थ्य सेवाएँ जितनी बढ़ रही हैं उसको इस्तेमाल करें उनके उन सेवाओं का लाभ उठाएँ और खुद के लिए थोड़ा सा वक्त निकालें जी प्रभा जी बात अच्छी बात आपने बताया और ख़ुद के लिए महिलाएं अगर टाइम निकालती हैं और ख़ास करके कई बीमारियां होती हैं उसके बारे में चुप रहती हैं और इससे बीमारियां बढ़ती हैं और दिक्कतें भी और बढ़ती हैं तो ऐसे समय में आप किसी महिला मित्र से या फिर महिला डॉक्टर से मिलकर इन सारी बातों को खुले दिल से बात करिए और इससे आपको स्वस्थ का लाभ मिलेगा और आप अपने जीवन को बेहतर जी सकेंगे बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया तो चलिए दोस्तों आज के इस शो में हमारे साथ डॉक्टर राजीव रंजन और डॉक्टर प्रभाव रंजन जी जुड़े और अपने अनुभव को और अपनी बातों को हमारे साथ शेयर किया इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद तो चलिए आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खमा गनीसा सुनते रहो मुस्कर रहो ऐसी लागी लगन ऐसी लागी लगन लागी लागी हुए लगन लागी लागी हुए लगन ऐसी लागी, लागी लगन मीरा हो गई मगन ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन वो तो गली गली हरिगुन गाने लही ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन वो तो गली गली हरिगुन गाने लगी महलों में पली बनके के जोगन चली लों में पली बन के जोगन चली मीरा रानी दीवानी कहने लगी ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन वो तो गली गली गली गाली हारी गुन गाने लगी ऐसी लागी लगन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 दीवानी कहने लगी ऐसी लागी लगी लगन राणा ने विष दिया मानो अमृत Rana ne vishtiya mano amrit piya sani dani daba daba daba daga zare ni zani dani daba dani daga dani daga dani daga dani daga dani daga zare ni dani dani daga zare ni dani dani daga zare ni dani dani daga zare ni dani dani daga zare ni dani dani daga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 Die, वो तो गली गली हली गुई गाने लगी महलों में पली बनके जोगन चली मीरा रानी दीवानी गाने लगी ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन ऐसी लगी लगन मीरा हो गई मगन ऐसी लागी लगन हो गई